कि हम आपके पिता के मित्र हैं तो हमारा भी धर्म है कि तुम्हारी को सहायता करें इसलिए तुम थोड़ी देर हमारे शिखर के ऊपर विश्राम कर लो उसके बाद आगे तुम जाना हनुमान जी ने हनुमान जी ने उसका भी स्वागत किया देखो कैसे व्यवहार करते हनुमान ते परसा कर कुन ने प्रणाम हनुमान जी ने उसको किस कर दिया कि तुम्हारी घर हो रो न्याय मेरे कहा तो बात भी रह गई हो गई विश्राम है? और उसको प्रणाम कर लिया क्योंकि तुम तो हमारे पिता के मित्र हो इसलिए तुमको प्रणाम और धन्यवाद भी है तुमको है? आपने बड़ी कृपा की हमको सहायता करने के लिए उत्सुक हुए लेकिन हम ज्यादा देर शायद तो यहाँ पर हम विश्राम नहीं कर सकते रुक नहीं सकते यहां क्यों कई राम का जकी ने बिनु मोह विश्राम ये ये सेवा सेवक का धर्म ये है कि जब हम भगवान की सेवा में लगे हुए हैं तो जब तक भगवान का काम न हो तब तक कहीं रुक हाथ नहीं विश्राम करने की जरूरत नहीं है की ने बिना भगवान का काम किए बिना मोह ही कहा विश्राम मैंने हमें विश्राम कहा कि माने हम तो विश्राम कर ही नहीं सकते हो इसके लिए विश्राम देते हो इसलिए तुम्हें धन्यवाद तुमको प्रणाम और तुम्हारी बात रखने के लिए स्पर्श भी कर दिया लेकिन विश्राम विश्राम हम करना नहीं है हमें तो भगवान का काम करने में लगना है इसलिए आगे बिना रुके हुए हम ये उत्साह है देखो विश्राम नहीं करते और इस बात की भी सूचना है कि जब भगवान की सेवा कार्य करने के लिए भक्त लोग कार्य में हैं तो वे उनको बड़ा परिश्रम करना पड़ता है और जो उनके हितु संबंधी हैं मित्र हैं परिवार के लोग हैं उन लोगों को बड़ी दया लगती है कि देखो बेचारा कितना परिश्रम कर रहा है कितना दौड़ धूप कर रहा है, है ये सब उनको लगता है और वे अपने प्रेम बस स्नेह बस उसकी सहायता करना चाहते हैं अरे थोड़े दिन में आराम ही कर लो उसके बाद सही कर लेना तो सेवा धर्मी कहलाता कहता है नहींह के चक्कर में भी मत पड़ो वो तो ऐसे ही करते रहेंगे आप अपने सेवा कार्य में लगो उसमें रुको मत जब तक कि भगवान का सेवा कार्य न हो तब यदि कोई अपने हितु संबंधी भी आपको जो है वो हो सहायता करके विश्राम देकर के आपको करना चाहे तो उनके उसके चक्कर में भी मत बढ़ो ये हो गया राम काज की इन्हें बिना यह भावना चाहिए कि राम काज कीजिए बिना मोही कहाँ विश्राम भगवान का काम किए बिना अपने आपको विश्राम कहा बिना अब ऐसे करके और भी बातें हैं जो एक सेवक के सामने होनी चाहिए वो आगे बताते हैं देखो दूसरा जात पवन सुत देवन देखा जान नहीं कहू बल बुद्धि विशेखा सुरसा नाम हिल क माता आए कही ते बाता आज सुन मुहरा सुनत बचन क पवन कुमारा राम काज कर फिर मैं आओ सीता सुध प्रभु सुनाऊ तब तब बदन पैठियू आई सत्य कहू जान दिमाई कब नेतन दे नहीं जाना, जाना। तो नमो कहे उनुमाना जो तो जन भरत बदन पसारा तो तो कपितन की दुगुन विस्तारा सो सोराह जो जन मुख तेठ तुरंत पवन सुत भक्त सभ जस जैसे सुर सा पदन बढ़ावा दास दून कप रूप दिखावा सत जो जन ते जान जानकीना अतिलग रूप पवन सुतलीना बदन पैठ पुनि बाहिरे आवा, आवा मांगा विदाताहि सिरनावा, सिरनावा मोहि सुरन जी लागि पठावा बुधिबल मरम तोरी में पावा, पावा राम काब करियू तुम बल बुद्धि निदान दी गई सो हरस चले हनुमान रामचंद्र की जय पवन हनुमान की जय भाई सब संतन की जय जात पवनसुत सुत देव ने देखा मने पवन सुत बार बार पवनसुत ही बोलते हैं जब तक हनुमान जोड़ते चले जा रहे हैं तब तो मुख्य नाम उनका जो है पमन पुत्र है जिससे कि उनके वेग का पता चलता है उनके बल का पता चलता है ये सब इसलिए पमन पुत्र कहते जा तो पवन सुव ने देखा देवताओं ने भी देखा कि हनुमान जी जा रहे हैं सीता जी की खोज करने के लिए तो अब देवताओं को चिंता होती इस बात की कि देखें हनुमान जी की कितनी शक्ति है ये अपना कार्य कर पाएंगे नहीं काम कर पाएंगे ये विचार करने लगे तो जाने कहे बल बुद्ध भी तो उन्होंने देख ये देखा कि भगवान का कार्य करने के लिए तो बड़े बल की जरूरत है और बड़ी बुद्धि की जरूरत है और इन बल बलबुद्धि उतना है नहीं है ये भगवान का कार्य कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो इसके माने इस बात का भी देखो बार बार पुनरावृत्ति होती रहती है जब इस गंदाकांड के अंत में जाम ने हनुमान जी से कहा तब भी यही कहा कि देखो तुम बलबुद्धि निधान हो और उसके पहले जो संपाती था उसने भी कहा कि देखो समुद्र पार संयोजन पार वही जा सकता है जो बल बुद्धि निदान हो तो बल चाहिए बुद्धि चाहिए वहीं से शुरू हो गई संपाती ने जैसे कहा और जामान ने भी हनुमान से कहा कि तो तुम तो बल बुद्धि निदान होइए गुण निधान होइए तुम तो जा सकते हो समुद्र पार सीताजी की खोज ला सकते <coughs> यहां देवता भी इनकी देव परीक्षा करके दिखा देते हैं कि हनुमान जी में बलबुद्धि है भी इसलिए देवता क्या विचार करते हैं जाने कहू बल बुद्धि विशेखा मन भ्रमान के कार्य में ये दोनों बातें जरूर पड़ती हैं बल तो जरूरत पड़ता ही है और बुद्धि की भी जरूरत पड़ती है जो सेवा कार्य करना है तो ताकत ही नहीं होगी व्यक्ति में तो क्या करे और बल के मने केवल शारीरिक बल नहीं है उसका मनोबल भी चाहिए उत्साह भी चाहिए और बुद्धि के मने विचार शक्ति भी चाहिए आगे की आगे भविष्य की बात सोच सके परिस्थितियों को सोच सके किस समय किस परिस्थितियों में हमें कैसे प्रतिक्रिया करनी चाहिए यह समझ बुद्धि की बात है भगवान की सेवा कार्य में जब व्यक्ति लगते हैं तो अड़चने बहुत सी पड़ती हैं अब जब अर्चनाएं पड़ती हैं उन अर्चनों को पार कैसे किया जाए उसका एक उदाहरण यह है कि ऐसे पार किया जाए जैसे सुरसा से हनुमान जी पार हुए सुरसा अर्चन की सूचक अब देखो पहले एक सहायक आया मैनाक पर्वत तो सहायक लोग भी अर्चन पैदा करते हैं सहायता करने में क्या अरे थोड़े घर आराम कर दो तो चले यार क्या बात है तो ये भी अर्चन है और दूसरी अर्चन ये है कि जान नहीं देंगे तुमको करने नहीं देंगे ये एक अर्चन उस प्रकार की है दोनों ही अर्चन अड़चने अब देखो किस समय किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए यदि कोई सहायक है तो क्या किया और अगर कोई बाधक है तो क्या किया मैंने जब हमें भगवान का कार्य करना है तो किसी से उलझना किसी से नहीं है चाहे सहायता करे और चाहे विरोध करे कहीं झंझट में नहीं पड़ते एक बहुत अच्छा उदाहरण उसने एक व्यक्ति ने दिया हालांकि जरा है पैसा <coughs> एक व्यक्ति ने बताया कहा कि देखो एक कुत्ता था एक गांव का वो किसी दूसरे गाँव को जा रहा था <coughs> तो वो जब एक गांव से निकल करके दूसरे गांव से पार हो तो जैसे गांव के पास पहुंचे तो गांव के कुत्ते सब खाव भाव घाव करते हुए उसके ऊपर टूट पड़े तो वो अपनी पूछ दबा ले और गांव के बाहर से घूम करके और दांत निकाले हुए करके बाहर निकल तब वे कुत्ते चिल्लाते घूमते गांव को वहीं रह जाए और जब वो आगे चला जाए तब तो फिर अपने दाँत दाँत कर ले फिर पूछ उछ अपनी सीढ़ी कर ले और फिर दौड़ता हुआ गाँव चला जाए जब आगे फिर कोई गाँव पड़े तब यही दशा वहां हो आगे के गाँव जब वो तो फिर वो गए तो फिर वही तो दसाई है तो कहा कि देखो कुत्ता कितना चतुर होता है जब दूसरे कुत्ते इकट्ठे होकर के उसके टूट पड़ते हैं तब वो उनसे भिड़ता नहीं है अगर भिड़ने लगे एक गांव के कुत्ते के चार से दस कुत्तों से अगर वो लड़े तो उनके दांत लगे पंजे लगे तो घायल हो जाए दूसरे गांव में जाए तो और घायल हो जाए तीसरे गाँव में जाए तो और घायल हो जाए और जब तक जहां तक पहुंचना तहां तक तो मर ही जाए पहुंचेगा क्या करो सीधे से इसी प्रकार से लोकबाग बीच में जो है ये कार में जो बाधक है उनके बीच में झंझट में नहीं पड़ना चाहिए मैंने कहा हाँ ठीक है तुम अपने कर चलो अपने दाए में बाएं हो जाओ इधर से निकल जाओ उधर से निकल जाओ कांव कांव मत लगो उनसे झाए जाए मत करो उनसे समय बर्बाद मत करो उनके साथ जितना देर समय बर्बाद उनसे कर रहे हो उतनी देर में अपना काम करो भगवान का जो कार्य होना उसमें लगो ये तरीका जीवन का देखो अब ये कहते हैं कि देखो जा तो पवन सुत देवना देखा जाने को बल बुद्धि भी देखा बल बुद्धि देखो कहते सुरसा नाम अहिन के माता सुरसा नाम की एक स्त्री थी वो जो है अहन मन सको की माँ थी अब ये सब पौराणिक कथाएं संक्षेप में तुलसीदास ऐसे करके पौराणिक सब कथाओं का उल्लेख थो थोड़ा थोड़ा संक्षेप में करते रहते हैं बस ऐसे कहते रहते हैं कहते हैं एक बनिता कद्रुदीन दुख तुम्हें कौशला देव तो एक बनिता थी एक कद्रु थी ये दोनों के जो है वो हो ये दो स्त्रियां थी सौते एक दूसरे की थी बनिता के बनते हुए कद्द्र के पृसर्प हुए एक कथा इस प्रकार से एक प्रकार एक कथा यह है कि इनके कद्रु के पुत्री जो हुई उसका नाम था सुरसा प्राणों में कथा प्रकार अंतर्भेद हो जाता है कद्रु की जो पुत्री हुई उसका नाम था सुरसा और सुरसा के जो, जो पुत्र हुए उनका नाम था सर्प वे सब सर्प इस प्रकार से जगह जगह कहानियां अलग अलग प्रकार की हैं। बहरहाल सर्पों की माता ये थी तो ये सब विभिन्न जातियां जितनी हैं, उन सब जातियों का मूल कहाँ से जातियां प्रारंभ हुई हैं, उनकी कथा है सुरसा नाम अहिन के माता तो पट माता शब्द करके ये संबोधन किया कि ये देवकोटि में थी यदि सर्पों की जन्म हुआ तो राक्षसी नहीं थी देव कोटि में थी देवताओं जैसे सरस्वती है तो एक बार देवताओं ने सरस्वती को भेजा कि मंत्रा की बुद्धि को जरा उसको बिगाड़ो कैकी की बुद्धि को बिगाड़ो तो सरस्वती जैसे देवताओं को भेजी आई थी इसी प्रकार से यहां पर देवताओं की भेजी हुई सुस्ता आती इनकी परीक्षा लेने के लिए तो पठन और आए कहीं कई बाता पठन में देवताओं ने उसको भेजा था तो देवताओं को भेजने से वो परीक्षा लेने के लिए आई जब वो आई वहां समुद्र में तब उसने कही कही बात हनुमान जी से वो क्या बोली रास्ते में कि आज स्वर्ण मोहिती ने हारा के आज, आज देवताओं ने कहा कि देखो आप तुम्हारे लिए बहुत अच्छा भोजन जा रहा है समुद्र के ऊपर से तुम जाओ और जाओ खा लो तुम तो देवताओं ने तुमको खाने के लिए भेजा है आज आज स्वर्ण मोहिती ने हारा देवताओं ने आज मुझे खाने के लिए भोजन दिया है मैंने मैं तुम्हें, तुम्हें, तुम्हें खा जाऊंगी सुनते बच्चन ने कहे पवन कुमारा अब देखो बहुत जल्दी बात होती है हनुमान जी को तो आगे बढ़ना है तो देर नहीं लगाते सुरसा बहुत जल्दी देवताओं केहने से बहुत जल्दी सुरसा आ भी जाती है और वो सुरसा से रास्ते में उनके सुरसा हनुमान जी उठते जाते हैं उसी बीच में बोलती जाती है कि आज हम तुमको खा जाएंगे देवताओं ने मुझे भेजा और हनुमान जी उसी की बात बोलते जाते हैं हनुमान जी क्या कहते हैं कहते हैं राम काज कर फिर मैं आमो देखो ठीक है तो हमें खाना चाहते हो देवताओं ने अगर भेजा है तुम्हें खाने के लिए हम तुम्हारे भोजन है तो भाई तुम खा लेना हमें लेकिन कब खा लेना कि भाई थोड़ा भगवान के काम में हमें समय लगे हुए हैं वो काम संपन्न कर लेने दो उसके बाद तुम खा लेना थोड़ी देर भूख और सहन लो बहुत तुमको भूख लगी है खाने के लिए तो थोड़ी देर रुको और राम काज कर फिर मैं आऊ भगवान का काम करके लौट करके जब मैं आऊ तब तुम खा लेना सीता कैशु प्रभु सुना और सीता जी की खबर लेकर के ले और हम भगवान को बता दें सीता जी दे सीताजी स्थान पर हैं उसके बाद हमारा काम खत्म भगवान ने हमको यहाँ भेजा ये काम करके आओ वो काम हम पूरा कर लें उसके बाद में तुम खा भी जाना तो खा ऐसा हनुमान जी बोले तब कहते तब तब तो बदन पैठी आई बदन मन मुँह बस तो जब भगवान को बता देंगे फिर लौट करके आएंगे तुम्हारे मुंह में फिर हम घुस जाएंगे तुम क्या खाओ तुम न भी हमको खाओ तो हम स्वयं आगे तुम्हारे मुंह में घुस जाएंगे तुम खा रहे पेट में बहुत तुम्हें दौड़ना नहीं पड़ेगा हमारे साथ खाने के लिए तब तब वैठी माता कहा इसके माने ये है कि हनुमान जी भी समझ गए की देवताओं ने किसको भेजा ये सुस्ता है और ये हमको इस प्रकार से खाने माने को क्या कर रही है ये हमारी परीक्षा ले रही है इसलिए इस प्रकार से आई है ऐसा हनुमान जी समझ गए इसलिए उसे कहते हैं सत्य कहो वही जान दे माई और माँ कह करके संबोधन करते अरे माता कोई अपने बच्चे को थोड़ा खा जाएगी लेकिन इसको देवताओं ने भोजा भेजा था कि देखो तुम सुरों की माता हो उनके सर्पों की माता हो इसलिए सर्प की माता सर्प की माता क्या करती है सर्पों को खा जाती है माने और कोई माता अपने बच्चों को नहीं खा सकती कोई जानवर हो कोई पक्षी हो अपने जो जन्म देते हैं जिसको उसको खा नहीं सकते दूसरा कोई भली खा लेकिन सर्प एक ऐसी जाति है जिसके बच्चे पैदा होते हैं सर्फ उसको खा जाते जो इधर निकल गये, निकल गए गए, नहीं तो बहुत से सर्प पैदा होते हैं एक सरपणी के माने दस बीस पचास सर पैदा हो गए अब सब, सब सब पैदा अगर जितने सर्प हैं सरपणी न खा जाए तो आप जानते हो सब पृथ्वी के ऊपर हर जगह पद पथ कर आपको जैसे आपको दीमक मिलती है जैसे आपको चीटियां मिलती हैं ऐसे जैसे आपको सब जगह आपको सर्पई सर्फ दिखाई दे पृथ्वी पर लेकिन वो सर्फ को खा जाती है तो यह हनुमान जी कहते हैं कि ठीक है तुम तो अपने बच्चों को खाती हो तो हम भी तुम्हारे मुंह में प्रवेश कर जाएंगे तो हमें खा जाना तो क्या सत्य का जान ग्रस न सत्यों में जाने दे माई तो कहते हैं कि कब ने वो जतने नहीं जाना अब वो इनकी बात को हनुमान जी को मानती नहीं कभी नहीं हम तो अभी खाएंगे काम आम का तुम्हारा धरा रहे भगवान कहा उसे कुछ नहीं मतलब हम तो अभी खा जाए ऐसे करके वो बोलती पीछे पड़ती उनकी तो ग्रस्य न कहे वो हनुमान तो इसके माने वो हनुमान को खा नहीं रही थी कहती थी बस मैं खा जाऊंगी खा जाऊंगी खा जाऊंगी और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी तब हनुमान जी का अच्छा, तुम्हें हमें हाँ खानी तो खा लो चलो खाना मोह तो ग्रस्य न मोही कहे हो तो कहते कहा तुम मुझे ग्रस क्यों नहीं देती क्यों नहीं खा लेती अब जब हनुमान जी इस प्रकार बोले तब तो उसने अपना मुंह फैलाया खाने के लिए हनुमान शरीर पर्वताकार शरीर था उसने मुंह फैलाया तो फैला अपना मुंह एक योजन का फैला दिया <coughs> जिससे कि उसने हनुमान जी उसके मुख में आ जाए तो जैसे हनुमान जी ने देखा कि अरे दे? इसने तो बहुत भारी मुंह फैला दिया एक योजन का मुंह फैला दिया तो कपित नोग ने विस्तारा हनुमान जी दुग्ने हो गए उसके विस्तार में कुछ तो दो योजन के हो गए उसके मुंह में जाए ही नहीं <coughs> इतना बड़ा शरीर उनका हो गया तो उसने जब देखा सुरसा के कि अरे इन्होंने तो बड़ा भारी अपना शरीर ही बड़ा कर लिया जितना बड़ा मुंह किया उससे बड़ा शरीर कर लिया तो झट से उसने क्या किया सोलह योजन मुखते अब कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जब हनुमान जी ने दो योजन का मुंह कर लिया तो सुरसा चार योजन का मुंह करके खाने की कोशिश की तो हनुमान जी आठ योजन के हो गए जब आठ योजन के हो गए दुगने फिर हो गए हनुमान जी तो आपकी बार उसने फिर उसने पर सोलह योजन का मुंह कर लिया तो सोलह मुख्यमंत्री तो एक दिन से कह दिया कि सोलह योजन पहुंच गया उसको मुंह फैला दिया फिर क्या दुर्द पवन सुन बत्तीस भय हनुमान जी बत्तीस योजन के हो गए अब देखो समुद्र तो है सौ योजन का ऐसा फ्लैट प्रकार का हरिजेंटन और <prueba> वो मुंह बीच में खड़ी हुई है तो मुंह फैलाती है तो वर्टिकल मुंह फैलाती है उसके तो नीचे से लेकर के ऊपर तक मुंह फैलता चला जाता है आँ? तो पहले दो योजन का हुआ फिर चार योजन ऊंचा हो गया फिर साठ योजन हो गया फिर सोलह योजना ऊंचा हो गया ऐसे करके उसका मुंह ऊपर फैलता चला जाता ये लीला उसमें होती है तो फिर उसमें ये हनुमान जो है योजन का शरीर बना लिया उन्होंने तो जैसे जैसे बढ़ावा तात्पर्य की सुरक्षा अपना मुंह ऐसे फैलाती चली गई और हनुमान जी बढ़ाते चले गए अपना मुंह शरीर उसी आकार से कि उसके शरीर में उसका प्रवेश ही ना हो पावे खा ही पावे तास दून का रूप दिखावा हनुमान जी ने उसे अपना दुगना रूप दिखा दिया तो अंत में क्या हुआ कि सत्योजन ते आनंद की ना मैंने सुरसा ने सौ योजन मुंह अपना फैला अब जो सोजन का मुंह हो गया तो, तो बड़ा भारी मुंह हो गया और सयोजन का इधर की तरफ भी और ऊपर की तरफ जी ने झट से क्या किया उसी समय पवन सुतली हनुमान जी बड़ा छोटे से हो गए और जितने छोटे से हो गए कि उसको मुंह में पता ही नहीं लगा कि हनुमान जी मुंह कहा है इतने छोटे हो गए और बदन पैठपरे आवा उसके मुंह में घुस गए घुनने की तरह से और दो चार जगह मुंह के भीतर इधर उधर धक्का मारे और जब तक वो मुंह बंद करके छोटा करे तब तक हनुमान जी बाहर हो गए निकल करके आगे बढ़ गए और मांगा बिदाता हनुमान जी ने कहा कि तुम्हारे मुंह की यात्रा भी हमारी हो गई तो हमें खाना चाहती तो वो काम तुम्हारा वो भी पूरा हो गया अब नमस्कार अब हम चलते हैं। तो रह गई क्या कर मादा विदा ताइसरनावा ताई सरनावा मैंने उसके बाद प्रणाम नहीं कर अब देखो सुरसा बीच में बाधा डालती है तो भी हनुमान जी उसको कह रहे नमस्कार माता जी चले ये रूप उसका माने संसार में इस प्रकार की बाधाएं बाधा स्त्रीलिंग है इसलिए जो है उसको सुरसा राम बता दिया अरे जब भगवान का कार्य करने चलेंगे तो इस प्रकार की बाधाएं आएंगी जब बाधाएं आए तो बाधाओं से डरो नहीं भगवान का काम कर रहे हो भगवान की शक्ति है तो तुम उसे डरना क्या <स्थाँग> अगर सहायक मिले तो उनको भी नमस्कार और बाधा के मिले, बाधाएं डालने वाले भी मिले तो उनको भी नमस्कार चलो आगे ये भगवान का काम करने वालों का तरीका ये है वे ऑफ लिविंग ये है हाउ टू रिएक्ट ये तरीका है दुनिया में रहते तो सभी लोग हैं लेकिन कैसे संसार में रहते हैं वो प्रतिक्रिया उनकी कैसी होती है बस यही अध्यात्म विद्या सिखाती है अपने अपने ढंग से तो सभी रहते हैं बात बात में लगड़ा झगड़ा छोटी छोटी बात में झगड़ा फिसाद तमाम पैसा बर्बाद करना लड़ाई करके दिमाग खराब करना समय खराब करना ये तो दुनिया करती रहती है <coughs> लड़ाई भी लड़ो ढंग से लड़ो लड़ाई भी लड़ो कोई वैसी बात नहीं कि लड़ाई नहीं लड़ना पड़े जब लड़ाई लड़नी तब लड़ाई भी लड़ो लेकिन <coughs> शांत मन से लड़ो भगवान भाव भगवत भाव रख करके लड़ो बिग्र मत हो चिंता मत करो दुखी मत हो परेशान मत हो यह सब इनके ऊपर विजय प्राप्त करो इन मनोभावों पर सबको संयम रखते हुए तब व्यवहार जीवन का चले ऐसे करके तो ये कहते हैं कि बस उसके बाद मांगा विदा तावा और मोह ईश्वर ने जयी लागी पठावा अफसोसा कहती है कि देवताओं ने हमें इसीलिए भेजा था हमें तुम्हें कोई खाने के लिए थोड़े भेजा था इसीलिए तो बोल रहे कि मैं तुम्हें, तुम्हें खा जाऊंगी खा जाऊंगी लेकिन खाती नहीं थी क्योंकि उसे खाना थोड़े था उसे तो परीक्षा लेना था तो सुरसा कह देती है कि हमें अंत में सुरसा बताती है कि देवताओं ने केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए हमें भेजा था मोहिंग और बल की परीक्षा लेने के लिए भेजा था वो हमें पता चल गया कि तुम्हें कितना बल है और कितनी तुम्हें बुद्धि है हनुमान जी ने अपने शरीर का विस्तार करके दिखा दिया कितना बल है और फिर छोटा रूप भी धारण कर लिया ये भी अपना बल है दोनों ही बातें हैं अब इनके बड़ा शरीर धारण करना छोटा शरीर धारण करना अब ये एक प्रकार के कहने के वैसे तो शक्तियां योगिक शक्तियां हैं अणिमा लगीमा गरिमा महिमा करके ही कहलाती हैं शक्तियां जिनके अनुसार हल्का हो जाए व्यक्ति भारी हो जाए ये बड़ा हो जाए छोटा हो जाए योग शक्तियां कहलाती हैं इस प्रकार लेकिन योग शक्तियों को जाने दो व्यवहार में भी देखो तो अगर कहीं में आपने झुक करके प्रणाम कर लिया नमस्कार कर लिया तो बने छोटे हो गए थोड़ा और कहीं थोड़ा डांट दिया खड़ गए खड़े हो गए तो थोड़े बड़े हो गए नहीं? तो जहां जरूरत हो गई थोड़े बड़े हो गए या थोड़े छोटे छोटे हो गए अपना काम बना आगे बढ़े गए कहीं नहीं दोनों काम हो गए बड़े छोटे दोनों तो बस दुष्ने सुसा ने कहा कि बाप भाई तुम्हारी परीक्षा लेकर के हमने देख ली कि तुम तो परीक्षा में पूरे पास हो गए अब तुम भगवान का काम नवश कर लोगे ये देवताओं को विश्वास हो जाए राम का जो सब तुम बल बुद्धि कर देखो फिर बल बुद्धि की बात आ गई बार बार उसी को रिपीट करते कहते तुम ही भगवान का काम कर सकते हो क्यूँकी तुम बल और बुद्धि के निधान हो इसलिए तो तुम भगवान का कार्य कर ले जाओ हनुमान जी को तो वैसे ही बड़ा उत्साह था और पहले ही भरोसा था कि भगवान का काम हम कर ले जाएंगे उसमें बाधा नहीं पड़ेगी सुरसा ने भी कह दिया हनुमान जी को फिर संतोष हो गया और विश्वास हो करके उत्साह के साथ हनुमान जी आगे चले जाते हैं आशीष दिए गए सो हर्ष चले उ, हनुमान और सुरसा हनुमान को आशीर्वाद दिया ये, ये पहली पंक्ति आशीर्वाद है ये यदि राम का जो सब करिए हो तुम बल बुद्धि तुम बल बुद्धि के निदान हो तुम भगवान का काम करोगे ये हनुमान जी के लिए आशीर्वाद है। <coughs> आशीर्वाद है ये आशीर्वादी चूंकि हनुमान जी ने उसे माता संबोधन करके कहा तो उसको सुरसा को भी हनुमान जी के ऊपर थोड़ा मातृत्व तो भाव आ गया कहना चलो अच्छा तुम अपने कार्य में सफल हो ऐसे बोल गया और हनुमान जी हर्ष चले हनुमान हनुमान जी को भी और प्रसन्नता हो गई अपने मन से कोई भले समझता रहे कि हम सफल हैं और बड़े ठीक हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति कहे कि नहीं नहीं तुम बड़े बल बुद्धि निधान हो तुम तो भगवान का काम कर लोगे तो समझो लो, उसको और भी अधिक भरोसा हो जाएगा तो सुसा के कहने से हनुमान जी को भरोसा और हो गया इसलिए उनको प्रसन्नता भी होगी इस प्रकार तो एक तो भगवान के कार्य में अनुकूल परिस्थितियां आती है उनके कारण से भगवान का काम रुकना नहीं चाहिए बीच में प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, उनके कारण से भगवान का काम नहीं रुकना चाहिए और एक सबसे बड़ी परिस्थिति जो आती है वो तो भगवान के काम करने में व्यक्ति की अपनी कामना है उसका वर्णन कल करेंगे दिखाएंगे तो सीधा ने उसको बड़े प्रेम के साथ बड़े विस्तार से तो उसका भी वर्णन किया है तो उसको देखेंगे कल उस कामना से भी व्यक्ति को मुक्त रहना चाहिए नान्या रघुपति हृदय सुमती सत्य बजांग च भानकलात्मा भय सर गुकुंव निर्भरा मे का श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय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 राम जय राम जय जय राम